नोशो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सेवेंटी टू पहला प्रश्न कृष्णमूर्ति परम ज्ञानी होकर भी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 न महावीर ना मोहम्मद कुछ भी नहीं पकड़ते तुम कहते हो सभी ठीक है जब सभी ठीक है तो पकड़ना क्या है जाना कहां है सभी के ठीक का एक ही परिणाम होता है तुम किसी रास्ते पे नहीं जाते चौरस्ते पे खड़े हो और मैं तुमसे कहता हूं चारों रास्ते ठीक है इसका कुल परिणाम इतना होता है तुम चौरस्ते पर खड़े रह जाते मुझे कहना चाहिए कि एक रास्ता ठीक और इससे मैं चला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 इतना प्रगाढ़ आलोचना ऐसी तलवार की धार एक एक को काटे चले जाते लेकिन तुम्हारे प्रति करुणा के कारण ही। अब तुम यह सोच लो कि अष्टावक्र को ज्ञान ना हुआ होगा नहीं तो यह आलोचना क्यों करते अगर ज्ञान हो जाता तो तुम चूकोगे तुम पहले से परिभाषा मत बनाओ कि सदगुरु आलोचना नहीं करते यह गलत क्या स्थिति है तुम सदगुरुओं का जरा प्राचीन समय से लेकर आज तक का उल्लेख देखो और तुम पाओगे उन सबने आलोचना की है और गहरे रूप से आलोचना की महावीर और बुद्ध सात सांथ जिए और एक दूसरे की खूब आलोचना की रत्ती भर भी संकोच नहीं बरता है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 पुनः राख को झाड़ दो तो क्रांतियां बन सकतीं परंपरा और क्रांति कोई दो अलग चीजें थोड़ी हैं एक ही चीज के दो पहलू हैं कृष्ण मूर्ति ने चुना है नए ढंग से कहना ठीक है सुंदर है रमण ने चुना पुराने ढंग से कहना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 रमण को प्रीतिकर है पुराने शब्द सव्द, पुराने शब्दों में कुछ बुराई नहीं किसी को प्रीतिकर है नए शब्दों का गणना इसमें भी कुछ बुराई नहीं हाँ। अपनी मौज फिर तुम में से किसी को नए शब्द प्रतीकर लगते होंगे तो ठीक कैसे भी चलो चलो तो किसी को पुराने शब्द ठीक लगते हो तो भी ठीक कैसे भी चलो चलो तो इस विभूचन में मत पढ़ो इस विडंबना में मत पढ़ो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 बुद्ध का खंडन किया होता बुद्ध अगर चुप रहे होते महावीर का खंडन किया होता तो बुद्ध और महावीर के वचनों में जो निखार है जो पैनापन है वो नहीं हो सकता धार कहां से आती संघर्ष धार लाता जैसे तलवार पे धार रखनी हो तो चट्टान पे घिसनी पड़ती ऐसा जब बुद्ध और महावीर जैसे दो कगार ठकरा जाते तो दोनों में धार आती ये अदावत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 इल्मीब तारीख व मंतक लोग सोचेंगे इन मसलों पर जिंदगी के मुसक्ल कदे में कोई अहद फरागत तो आए ज्ञान और सभ्यता इल्म इल्मीब तारीख व मंतिक इतिहास और दर्शन लोग सोचेंगे इन मसलों पर लोग सोचते रहें सोचते रहेंगे जिंदगी के मुसक्ल कदे में कोई अहद फरागत तो आए ये जो जिंदगी का बंधा हुआ घर है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 तुमने तो चुनाव किया है तुमने तो साहस किया है हिम्मत जुटाई तुम तो कोई झरोखा छोड़ के आए हो तुम हिंदू थे मुसलमान थे जैन थे ईसाई थे तुम कोई तो थे तुम किसी झरोखे पर खड़े थे किसी शास्त्र को पकड़े थे तुमने कुछ त्याग किया है तुम कुछ छोड़ के आए हो तुमने कुछ सुविधाएं छोड़ी तुमने असुविधा हाथ में ली तुमने सुरक्षा छोड़ी असुरक्षा चुनी तुमने हिम्मत की तुम अज्ञात में उतरने का साहस क्यों हो तुमने एक अभियान किया है लेकिन तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे अंगरखे को पकड़ चला आया है जब मैं जा चुका होऊंगा और इस झरोखे पर धूल लगने लगेगी और तुम भी जा चुके हो और धूल की परतें जम जाएंगी तब भी तुम्हारा बेटा यहीं खड़ा रहेगा वह कहेगा हमारे पिता को दिखाई पड़ता था अगर मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो मेरी कोई भूल होगी तो अपनी भूल सुधारू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 हम भी ठीक तुम भी ठीक ऐसा पुरोहित कहते हैं क्योंकि पुरोहित राजनीति में है वो कहता तुम्हारे आदमी तुम्हारे पास रहे हमारे आदमी हमारे पास रहे हम भी ठीक तुम भी ठीक न तुम हमारे आदमी छीनो न हम तुम्हारे आदमी छीन ऐसा समझौता है ऐसा षडयंत्र और जब कोई सदगुरु पैदा होगा तो वो चिल्ला के कहेगा कि छोड़ो सब झरों के नई रोशनी उतरी है आओ मैं नया पैगाम ले आया नया पैगम्बर आया हूं आओ तब नाराजगी होगी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 पुराने सरमाएदार पुराने ठेकेदार गबरा गए बेचैन हो गए कांप उठे कस्त्र साही के गुंबद थरथराए जमी मोबदों की कूचा गर्दों की वहसत तो जागे गमजदों को बगावत तो आए कांप उठे कस्त्रशाही के गुंबद राज महलों की मीनारें कांप जाएं, मंदिरों मस्जिदों की मीनारें कांप जाएं। थरथराए थराए जमी मोबदों की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 कुछ और आगे की प्यास बढ़ती ही जाती जितना ही आपका प्रसाद पाता हूं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती जीवन के संक्रांति क्षण में जब तुम बाहर से भीतर की तरफ मुड़ते हो तो ऐसी घटना घटती वो जो बाहर की अतृप्ति थी वो भीतर संलग्न हो जाती पहले धन था और चाहिए था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 वो सब बात क्या वो कहते कभी कोई कड़ी उतर रही अभी ये ग्राहक कहां बीच में आ रहा है धीरे धीरे सबको पता चल गया कि जब भी वो दुकान पे बैठते हैं तो कोई बिक्री होती ही नहीं ये बात क्या है कोई और बैठता तो बिक्री होती है। फिर गाहक भी शिकायत करने लगे आके कि मामला क्या किसको दुकान पे बिठा ला हम कुछ लेने आते हैं और इशारा करते हैं कि आगे जैसे हम कोई मांगने आए हो ग्राहक गरा, को लोग बुलाते हैं कि आइए विराचिए बैठिए पांच सुपारी देते ये हाथ से इशारा करते और आवाज भी मत करो चुपचाप निकल जाओ ये बात क्या है अब जो कवि है उसके लिए दुकान बड़ी अड़चन यहां कोई कड़ी उतर रही है कड़ियों को कोई पता थोड़ी कि अभी ग्राहक आ रहा है अभी कड़ी जब उतर रही है उतर रही अभी उनको कुछ गुनगुनाहट हाँ आ रही और ये सज्जन आ गए अभी ये उनको जमीन पे खींच रहे हैं एक साड़ी खरीदनी कपड़ा खरीदना ये करना वो करना अभी उनको दाम बताओ इतने में तो सब खो जाएगा अब तुम संन्स्त हो गए तो दुकान पे बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा काम करते करते भीतर की तल्लीनता पैदा होने लगेगी तो बाहर की हालत सुधरेगी ये तो है ही नहीं थोड़ी बिगड़ भला जाए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 हां भीतर रस उमगेगा भीतर खूब वर्षा होगी बाहर का मैं कुछ कह सकता नहीं वो बड़े परेशान होते हैं वो कहते हैं महर्षि महर्षि योगी तो कहते हैं कि जो ध्यान करेगा खूब सुख संपत्ति भी बढ़ती तो मैंने कहा तुम्हें सुख संपत्ति बढ़ानी हो तो तुम कहीं और किसी को खोजो मैं तुम्हें यह वायदा नहीं कर सकता क्योंकि यह वायदा बुनियादी रूप से झूठ है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 इतना भी समझ में आ गया कि हम ना हटेंगे हट गए इतना बोध क्या कम है कि तुम पहचान गए कि तुम पाषाण हो जो पहचान गया कि मैं पाषाण हूं यात्रा शुरू हो गई पाषाण ना रहा चोट लग गई तुम्हें ही याद आ गई ये बात तो कम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 फिर कुछ लोग हैं जो स्वच्छंद हो सकते हैं उनको निमित्त होने की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए मार्ग पर तो लोग अलग अलग होंगे मंजिल पर एक हो जाते हैं अंत में हम सब मिल जाते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन सब मिल जाते हैं अंत में लेकिन प्रथम में हमारे मार्ग बड़े अलग अलग हैं और इतने मार्गों की जरूरत है क्योंकि इतने तरह के लोग हैं कोई मार्ग व्यर्थ नहीं है।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 जैसे तुम्हारे अंगूठे के चिन्ह अलग अलग है ऐसी तुम्हारी आत्माओं के चिन्ह भी अलग अलग हैं। तो जिसको निमित्त होना जग जाए जिसको सुगमता से सरलता से सहजता से निमित्त होना जग जाए ठीक पहुंच जाएगा वहीं जहां स्वच्छंद होने वाला पहुंचा जिसको स्वच्छंद होना जग जाए वो भी पहुंच जाएगा वहीं घबराहट मत लेना मंजिल तो एक ही है क्योंकि सत्य एक ही है लेकिन बहुत द्वार हैं जीसस ने फिर कहा है कि मेरे प्रभु के मंदिर के बहुत द्वार हैं और मेरे प्रभु के मंदिर में बहुत कक्ष मंदिर एक ही है द्वार बहुत कक्ष बहुत निमित्त का अर्थ होता है जो हो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 तो नहीं